भी भी भी की, पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कहानी अपना घर अपना घर होने का सपना भला किन आँखों में नहीं पलता आँखें चाहे अमीर की हो या गरीब की वो यह सपना देखती है और इसके पूरा होते ही वह स्वयं को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस विशाल धरती पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उसका अपना होता है इसी टुकड़े पर बसती है अरमानों की दुनिया बनता है सपनों का महल जिसे हम अपना घर कहते हैं ऐसा ही सपना था प्रकाश बाबू का नाम के अनुरूप अपने स्वभाव से उजाला फैलाने वाले प्रकाश बाबू की जिंदगी में उजालों ने कम मगर अंधेरों ने ज्यादा दस्तक दी थी बल्कि यूं कहें कि पड़ाव डाल दिया था अंधेरों के फंदे भूनते चले गए और इनमें परेशानियां दुख दर्द तनाव उलझने उलझती चली गयी हर सुबह एक नई परेशानी के साथ जन्म लेती तनाव में दिन गुजरता और आने वाली कल की फिक्र में दिन डूब जाता चिंताओं की बनती बिगड़ती रेखाओं के बीच रात का सफर तय होता और फिर एक नया दिन शुरू होता जिससे जूझने के लिए प्रकाश बाबू स्वयं को तैयार करते यह तस्वीर हर उस मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया की मिल जाएगी जो अमीरी के ठाट पाट अपना नहीं सकता दिखावे की जिंदगी जी नहीं सकता और समाज जिसे गरीबी की श्रेणी में रख नहीं सकता ऐसे त्रिशंकु मुखिया की क्या हालत होती है यह वह खुद ही समझ सकता है प्रकाश बाबू की हालत भी, भी वैसी ही थी उस पर मेहरबानी य कि बड़ा परिवार जिसमें एक बूढ़ी माँ तीन जवान होती बेटिया और जमाने की हवा के साथ रुख बदलते दो लड़के हाँ गृहस्थी की चक्की में उनके साथ साथ पिसने वाली जीवन संगनी भी थी परिवार का मुखिया होने के नाते घर का पूरा दायित्व उन पर ही था जिसे वे निभाने की पूरी कोशिश भी करते एक मशीन की तरह जुटे हुए थे वे अपनी गृहस्थी में दुनिया की तमाम रंगीनियों से दूर उनकी आंखों में एक ही सपना था अपना घर बनाने का सपना जिसके लिए वे पिछले कई वर्षों से मेहनत करते चले आ रहे थे आर्थिक तंगी के बावजूद वे ओवरटाइम करके अपने हिस्से का चाय सिगरेट और पान का खर्चा बचाकर उसे जोड़ते और बैंक में जमा करते पत्नी कभी टोकती तो उसे समझाते हुए प्यार से कहते एक ही तो सपना है मेरा बस उसे पूरा हो जाने दो तो, फिर तो आराम से रहूंगा अपने आप पर खूब खर्च करूंगा। कहते हुए पैबंद लगी पैंट पहने घिसी हुई चप्पल को जबरदस्ती पैर में डाले चश्मे की छड़ी को अपने ही हाथों दुरुस्त करते वे निकल पड़ते मिल की ओर मिल के काम में उन्हें कभी लापरवाही नहीं की हमेशा जी तोड़ मेहनत की इसी मेहनत का नतीजा था कि बड़े बाबुओं की उन पर विशेष मेहरबानी थी उन्हें माह में 20-22 दिन का ओवरटाइम मिल ही जाता था इसलिए उनका सपना बड़ा होता गया नन्ही रितु जब तीन साल की थी तब उन्होंने यह सपना अपनी आँखों में बसाया था आज रितु के साथ साथ यह सपना भी जवान हो गया और उनकी आखे बूढ़ी हो गई मगर इतने वर्षों में भी वे इतने रुपए नहीं जोड़ पाए कि जिससे वे अपनी जमीन ले सके या बना बनाया फ्लैट खरीद सके प्रकाश बाबू मरने से पहले मरना नहीं चाहते थे सपने टूटने से पहले टूटना नहीं चाहते थे एक चिड़िया भी तिनका तिनका जोड़कर अपना घोसला बनाती है सर्दी गर्मी और बरसात से बचने के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जीज तोड़ मेहनत करती है फिर वे तो एक इंसान थे यदि वे हार स्वीकार कर लेते तो उनकी अब तक की मेहनत बेकार चली जाती इस उलझी हुई जिंदगी में तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने आशाओं के दामन की ओट में सपनों के दीप को जलाए रखा था यहाँ बुझ न जाए सतत जलता रहे इसके लिए उन्होंने, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया एक ऐसा फैसला जो कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा फैसला जो उन्हें उनकी वर्षों की प्रतीक्षात मंजिल के करीब पहुंचा दे। इस फैसले में उन्होंने घर वालों को भी शामिल नहीं किया और चल पड़े अपने सपने को पूरा करने की आखिरी कोशिश में दो दिन पहले अखबार में एक विज्ञापन छपा था किडनी चाहिए कृपया वे ही व्यक्ति संपर्क करें जिनका ब्लड ग्रुप ए बी हो उनका ब्लड ग्रुप ए बी ही था वे विज्ञापन की कटिंग लेकर उसमें बताए गए हॉस्पिटल की ओर चल पड़े इसे उस बीमार व्यक्ति का सौभाग्य कहें या प्रकाश बाबू का कि डॉक्टरों ने उनकी किडनी निकालने का निर्णय लिया करीब दो तीन दिन की हॉस्पिटल की भागदौड़ के बाद अंत में उन्होंने अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग खोकर नोटों की मोटी गड्डिया पाली उनकी हथेली पर गड्डियों के रूप में अपना घर सपना सच हो रहा था अब उनके पास इस सपने को सच करने के लिए पर्याप्त रकम थी फिर क्या था शुरू हो गई उनकी भागम मंजिल के करीब आने पर थक कर चूर हो जाने के बाद भी इंसान के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि उसे थकान महसूस ही नहीं होती यही हाल प्रकाश बाबू का था उनकी आंखों में चमक थी पैरों में वह गति थी जो हवा को भी मात दे देते आवाज में वह जोश कि सामने वाला उनकी बात मानने को सहज तैयार हो जाए कई दलालों के चक्कर लगाने के बाद कितने ही अपार्टमेंट देखने के बाद कहीं पर बिजली पानी की सुविधा तो कहीं पर आसपास का वातावरण तो कहीं पैसों की ऊंच नीच इन सब के बाद एक जगह सौदा तय हुआ मगर लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें ग्राउंड फ्लोर का मकान नहीं मिल पाया इतने वर्षो की मेहनत से बचाए गए पैसे और किडनी बेचकर मिले पैसों से भी बढ़ती महंगाई में इतने पैसे जमा न हो सके कि वे नीचे का फ्लैट खरीद सके आखिर ग्राउंड फ्लोर की कीमतें ही इतनी अधिक थी कि उन्हें लेना प्रकाश बाबू के वश में न था फिर भी एक रुपया भी कर्ज नहीं लेना चाहते थे यहाँ जानते हुए भी कि एक किडनी के सहारे जिंदा रहने वाले मनुष्य के लिए सीढ़िया चढ़ना उतरना जिंदगी से खेलने के बराबर होता है फिर भी उन्होंने चौथी मंजिल का मकान खरीद ही लिया सिर्फ इसलिए कि उनका अपना घर होने का वर्षों का पलता सपना पूरा हो रहा था आज इस स्वप्न के पूरा होने पर प्रकाश बापमा बेहद खुश है ग्रह प्रवेश में उन्होंने अपने तमाम छोटे बड़े परिचितों को न्योता दिया है वे इस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, जैसे तीन साल का छोटा बच्चा अपने जन्म दिवस आरोप खुश हो गया है उनकी भाग दौड़ उम्र को पीछे धकेल रही है और वे अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। घर की देहरी पर तोरण बांधना कलश रखना पंडित के आने पर उन्हें पूजन सामग्री देना हर आने वालों का सत्कार करना इस तरह सारे काम का बोझ वे खुद अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। सावित्री कह भी रही है कि आप इतनी भागदौड़ मत कीजिए, हम सभी तो हैं, लेकिन वे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। आखिर गृह प्रवेश की रचना पूरी हुई, हुई। जिंदगी में पहली बार ही सही लोगों ने प्रकाश बाबू के यहाँ दावत ली और मजे से ली सभी खुशी खुशी अपने घर लौटे और सभी को विदा कर जब वे सीढ़िया चढ़ रहे थे तो दिन भर की थकान उनके चेहरे पर नजर आई हाथ चेहरे पर गए तो हथेली पसीने से तरबतर थी और माथा तप रहा था उन्हें डॉक्टर की सलाह याद आई कि कुछ महीने तक आपको आराम करना पड़ेगा भारी काम दौड़ भाग का काम या सीढ़िया चढ़ने उतरने का काम रोकना पड़ेगा इसके विपरीत पिछले एक महीने से वे यही तो करते चले आ रहे थे सीढ़ियों पर एक एक कदम रखना उनके लिए भारी हो रहा था पसीने से पूरा शरीर भीग गया था कमजोरी के कारण पैर कांप रहे थे। वे अपने पूरे शरीर का भार उठाए हुए पूरी ताकत से एक एक पैर ऊपर रख रहे थे उनकी यहाँ हालत देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही प्रकाश बाबू हैं जिन्होंने आज सारा दिन भाग दौड़ की है खुशी और उमंग में डूबे हुए प्रकाश बाबू के चेहरे पर थकान और निराशा नजर आ रही थी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए वे चौथी मंजिल तक पहुँचे अपने घर की देहरी के पास पहुँच उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे वहीं गिर पड़े देहरी पर दाईं तरफ रखा मिट्टी का कलश टूट गया और पानी बिखर गया साथ ही प्रकाश बाबू भी प्रकाश बाबू जो जिंदगी भर अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करते रहे आज वो सपना पूरा भी हुआ तो उनकी आखे पथरा गई और उनकी पथरीली आंखों में रह गया अपने घर का सपना जो आज पूरा होकर भी अधूरा था प्रकाश बाबू एक अनंत यात्रा पर चल पड़े थे अभी, अभी आप, सुन आप सुन रहे थे, थे कहानी, कहानी अपना, अपना घर वाचक स्वर भारती परिमल, परिमल।